श्री गुरु चरण कर सुधार मरण गुरल जोदायत परिधार काम चंद्र की जयन सुन की जय भै सदसन की संख्या उनतालीस के बाद <tles> राम भगति सुर सर कहीं जाय मिली सुकीरती सरज सुहाईज राम समरज सुवनी मिलो महान दुसो नु सुहां युग भी चगति देवधुनिधारा सुवत सवित तो सुविति विचारा विदिता तिमुहानी राम करी स्वरूप सिंधु समुहानी मान तमूल मिली सुर शरि सुनक सुजन मन पावन बीछे बीछ कथा विचेत्र विभागा जनुर तीर तीरदन बागा मां महेश विवाह भराती जल सरय गणित बहु भाती रघुवर जनमय नंद बधाई अमर तरंग मनोवरताई बाल चरित चहु बंधु के बनज विपुल बहुरंगी परिजन सुप्रत मधुकर बारी बिहंग शि बल राम चंद्र की जय हनुमान की जय स्मरण तो करें तो रूपक को भी ध्यान में रखें की जैसे हिमालय पर्वत और मानसरोवर और मानसरोवर में जैसे बरसात का जल एकत्र हुआ और फिर वो करके सुंदर स्वच्छ निर्मल हो गया फिर तो उसमें सरोवर में कमल खिले हुए हैं हंसवास कर रहे हैं के हैं, तो उसमें मोतिया हैं, ये सब उसकी सुंदरता सरोवर की है फिर चाय घाट हो गए सात शीढ़िया हो गई ये सब जो इसके सात सो पान सात कांड हो गए ये सब इस प्रकार के जो सरोवर है उसी प्रकार की रामकथा भी उसी प्रकार चलती है भगवान तो सरोवर जो है वो तो भगवान की महिमा है उनकी भगवान परम परमात्मा क्या है कैसे हैं, जैसे है वैसा करम और फिर उसका नूंत्रण करने वाले संत समाज हैं, उनके श्रोता हैं, वत्ता हैं, साधना है ये सब उसमें है अब कहते हैं तो कि तुलसीदास ही कहते हैं इस प्रकार का मानसरोवर हमारे हृदय में पंदवा उसमें तो से शरीर जैसे नदी निकली मानसरोवर से इसी प्रकार से भगवान की कथा निकली तो ये सब निकलती है जब हृदय में भगवान की अस्टि कुछ आ जाती है और उमड़ती है हृदय में स्वयं व्यक्ति के हृदय में आनंद आ जाता है आनंद का उप्रेस हुआ तो उत्साह हुआ भक्ति आई तो फिर वो अपने मुंह से फिर भगवान की कथा द्था बोलने भी लगता है जब तक तो की इस प्रकार से उस कथा का प्रभाव तो उसके हृदय में इस प्रकार से नहीं उमड़ता तब तक कथा उसके मुख से निकलती नहीं। क्रम इस प्रकार नहींसीदास तो ने अपने अनुभव से बता दिया तो जब वो कथा का प्रभाव निकला तो वो जैसे सरयू नदी मानसरोवर से निकली हो, इस प्रकार की कथा चली अब कथा चलती है तो रास्ते में जैसे जैसे सरयू नदी बहती है तो किनारे पर बहुत से गाँव है पुर है नगर है ऐसे ही इस कथा के दो, दोनों तरफ तीन प्रकार के जो स्रोता लोग हैं उनका वर्णन हो गया सर्वता है की कथा आगे बढ़ती है तो जैसे अयोध्या के पास पहुँचती है तो अयोध्या संत सदाज है उधर उठ करके ये कथा जाती है अब आगे कथा कहाँ पहुँचती है सरियो नदी आकर के जाकर के गंगा जी में मिलती है और ये कथा जो ये मिलती है जाकर के भक्ति में गंगा जी भक्ति के समान हो गयी तो इस कथा आगे करके भक्ति उत्पन्न होती है तो गंगा जी में मिल जाना भक्ति का आ जाना है और फिर वो गंगा जी आगे बढ़ती है तो समुद्र की तरह बढ़ती है समुद्र परमात्मा के समान हो गया वो जो वेद जो वर्णित परमात्मा था जहाँ से कि वो परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना पहले बड़ा मुश्किल था तो संत लोग जहाँ से उसे मेघ बन करके उसको लाए थे पर अंत में भाई उसी समुद्र में जाकर के मिल जाते हैं तो ये सब राजी कहते हैं, जो अपने मन में इसको देख सकता है उसका आनंद ले सकता है और जिसकी ज्ञान दृष्टि भूमिल है अपने भीतर जिसको की ये सब नहीं दिखाई देगा तो उसको इसका मजा नहीं आएगा लगेगा की ये सब पता नहीं क्या कठिन बातें है बड़ी मुश्किल की बातें हैं ऐसे करके तो उसको लगेगा समझ में मुश्किल करते हैं बात कहते राम भगत सुर सर कहीं जायी मिली सुरत सुहाई वो सरयू नदी सुरसरिता में जाकर के मिल गयी सुरसरिता तो गंगा जी सरयू जैसे गंगा जी जाकर के मिल गयी ऐसे ही यह है भगवान की कीर्ति रूपी कथा जिसमें भगवान की कीर्ति है राम भक्ति में जाकर के मिल गई मैंने भगवान की कथा कहते कहते व्यक्ति के हृदय में भक्ति जागृत हो जाती है भगवान की ये गाथा वर्णन करते रहे दर्णन करते रहे तो में भक्ति भी उमड़ पड़ेगी ये आ जाएगी कहने का तात्पर्य तो इस प्रकार से ये कथा चलती है फिर तो दोनों की तुलना हो इस प्रकार से फिर कहते हैं सानुज राम समर जसावन भगवान राम और लक्ष्मण जी का जो युद्ध होता है वो युद्ध का जो पवित्र यश है वो ये सभी कथा का एक भाग है तो घर उदाहरण में क्या है कहते हैं सोन महानद सोन जैसे कि सोन नदी बहुत बड़ी सोन नदी है वो तो महानद सोन नदी के समान भगवान राम लक्ष्मण का युद्ध है इधर पहले मारी इत्यादि से युद्ध होता है श्रिखरदूषण से युद्ध होता है श्रीलंका तो में युद्ध होता है ये जो युद्ध है अली का मारा जाना है ये भगवान के सुंदर यश गाथा है ये कामन यस्थ है ये युद्ध ऐसा है पवित्र युद्ध है इस युद्ध में कोई लौकिक हिंसा का काम नहीं है इस युद्ध में काम क्रोध लोह लोग यही मारे जाते हैं इसलिए ये युद्ध पवित्र युद्ध है आध्यात्मिक युद्ध है परम पवित्र युद्ध भगवान राम लक्ष्मण का इससे ये कहना चाहिए कि कैसा है ये भी सोम नदी की तरफ से है सोम नदी अमरकंड से निकली और उधर से बहती हुई मध्य प्रदेश की तरफ से होती हुई घूम करके इधर गंगा जी की तरफ आई और गंगा जी में आकर के दक्षिण की ओर से गंगा जी में आकर के मिली तो देखो दस उत्तर की तरफ से आकर के तो सरयू नदी गंगा जी मिलती है और दक्षिण की तरफ से आकर के सोन नदी मिलती है और तो सोन नदी का नाम उसका स्वर्ण्रा सोन या सोनभद्र नदी इस प्रकार से कहलाती है उसकी बालू लाल लाल चमकती है तो पानी भी लाल दिखाई देता है तो ऐसा लगता है जैसे सोनित की धारा शोणित स्वच्छ धारा बह रही है ऐसा प्रतीक होता है कि उसकी तुलना युद्ध से कर दी सोन नदी युद्ध के समान है जिसमें रक्त की धारा वही हो और वो बहकर के जैसे सोन्नति आकर नजर मिल रही ऐसे ही भगवान ने जो युद्ध किया वो युद्ध भी युद्ध में क्या होता है कि काम करो धार सब निशाचर में मेवाली मारे जाते हैं और जहाँ ये निशाचन मारे जाते हैं तो परिणाम क्या होता है भक्ति उत्पन्न होती जब है जब तक हृदय में मेवाली है विराजमान है ये अपने जो अपना कत्तर दिखा रहे हैं तब व्यक्ति को भक्ति नहीं आती जहाँ ये मारेंगे गए भक्ति आ जाती है तो दोनों तरफ से भगवान की सुंदर था गाते गाते भी भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है और ये इन भाभी हृदय में मारे जाते हैं तो भी चित्र शक्ति निर्मल हो जाता है भक्ति की प्राप्त हो जाती है ये दोनों विधान इस प्रकार के तो क्योंकि ऐसे दोनों नदियाँ आकर के उत्तर से एक दक्षिण नदी मिले इसी प्रकार से भगवान की गुणगाथा और इधर से अगर अपने हृदय में बात करने वाले निशाकर इनका सत्ता पद होता है तो अंत में भक्ति की प्राप्ति होती है तो ये तो सहामन स्वी आकर मिल गयी जुग बीच भगत देव धुम धारा अगर दोनों नदियों के बीच में जैसे देव धुम धारा हो तो देवधुम धारा के माना है गंगा जी जैसे गंगा जी जैसे सरयू और स्वर्णभद्र नदी के बीच में गंगा जी की धारा हो इसी प्रकार से एक तो भगवान की गोगा था उनका श्रेयस भगवान का शरीर जो है भगवान का श्रेयस है और स्वर्णभद्र जो है वह हो अपने सा दब है अपने हृदय में बात करने वालों का इन दोनों के बीच में गंगा जी है तो जुग बीच भगत देवधन धारा भक्तिरूपी गंगा जी वहां पर है शोभत तो सहित सुब्रति बिता रहा अब देखो ये भक्ति जो है वो भक्ति के साथ में ज्ञान और वैराग्य ये भी हो तो भक्ति गंगा जी भक्ति कैसे शोभित हो रही है भक्ति रूपी गंगा जी जैसे कि ज्ञान और वैराग्य से युक्त भक्ति हो तो ये दोनों नदियां जो भगवान की यश यशगा था वो अनुसाचरों का दर इत्याग जो है ये अपने हृदय में बात करने वाले मुखाचनों का बदबैरा भी है और भगवान की सुंदर यश वाथा जो है ज्ञान है इन दोनों के बीच में भक्ति है अब देखो विचार करो तो इस प्रकार से सबका सब शिक्षा भी होती जाती है और रूपक अलंकार भी होता जाता है काव्य का भी आनंद होता जाता है रूपक अलंकार में काव्य भी हो गया कि, कि जिस प्रकार के गंगा जी की दोनों तरफ आकर के दोनि आकर के मिलती हैं तो ऐसे ही ज्ञान और वैराग्य आकर के भक्ति में आकर के मिलते हैं तो भक्ति परिपुष्ट होती है बढ़ती है तो ज्ञान क्या है तो कहा कि ये जो भगवान की गुण आता है वो ज्ञान है ज्ञान उपन्न करने वाली है और वैराग्य क्या है ये राजोधारितारों का भ्रष्ट होना यही वैराग्य है जिनसे ये भक्ति की बढ़ती है ये रूप बन गया है यहाँ व्यस्त बने वैराग्य सु सुरति सुब्रत मन वैराग्य जैसा वैराग्य हो तो चित्त में निर्मलता आवे और शांति आवे तो सुवैराग्य है और अगर किसी ने जबरस्ती करके अपने मन में वैराग्य लाया और मन भीतर से उड़टता भरटता रहा तो वो वैराग्य अच्छा वैराग्य नहीं है इसलिए कहते हैं वैराग्य जो स्वाभाविक वैराग्य तो हो व्यक्ति तो को शांति प्रसन्नता प्रदान करने वाला है और सुंदर वैराग्य है और इसी प्रकार ये विचार जो है ज्ञान का सूचक है ये भगवान के ये की सुंदर यहाँ था जिससे कि भगवान का ज्ञान प्राप्त होता है वो विचार है यहाँ पर इस तरह से ये है ज्ञान और वैराग्य के द्वारा साथ साथ भक्ति की भी हो गई अब त्रमुहानी हो गयी त्रमु जिसकी तीन मुख वो त्रमुहानी एक सरयू और सोन नदी और गंगा जी जहाँ आकर के तीनों मिली तो त्रमुहानी हो गई तो ये समुहानी की क्या महिमा इसकी है क्रमुहानी में भक्ति ज्ञान बैराग्य ये तीनों मिले तो क्रमुहानी हो गए तो इससे क्या होता है कहते हैं कि तबित तापनाशक है ये तीनों प्रकार के ताप उससे नष्ट हो जाते हैं। तीन प्रकार के ताप कोई दैविक दैविक भौतिक तापा आराम राज्य नहीं का भी जाता वही डाले तीन ताप ले करो तो व्यक्ति के नष्ट होता है तो तीन ताप नष्ट हो गए प्रशांत हो गया व्यक्ति प्रसन्नता हो गई जीवन आनंद में सख शांति में हो तो रामस्वरूप सिंध समूहानी और फिर उसके बाद में जब वो गंगा जी जो वो आगे बढ़ती है और तो सोन नदी की जलधारा को लेकर के जब आगे बढ़ती है तब तो वो पहुंचती है समुद्र में तो रामस्वरूप सिंधु भगवान के स्वरूप रूपी सिंधु तक समूहानी मनुष्य के सामने होकर के बैठी हुई वहां पहुंच जाती तो है जैसे नदी समुद्र में जाकर के मिलती है ऐसे ही भक्त लोग ज्ञानी लोग अंतथा परमात्मा से जाकर के मिलते है ये तो उदाहरण नदी का और समुद्र का ये उदाहरण तो मुंडक उपनिषद में भी उपनिषदों में भी है कि जैसे नदिया समुद्र में मिलती हैं, नाम रूपन बिहार जैसे नाम रूप छोड़ करके नदिया समुद्र में ही मिल जाती है इसी प्रकार से ये ज्ञानी जीव मुक्त जीव भक्ति प्राप्ति किया व्या परमात्मा में उसी प्रकार से मिलकर के एक हो जाता है तो ये राम स्वरूप संजो संघानी एक राम का स्वरूप है और एक राम का रूप है भगवान राम ने अवतार लिया राम राम है है। तो राम का रूप धारण किया और राम का स्वरूप क्या ना ब्रह्म जो पर ब्रह्म परमात्मा अनंत अनाद परमात्मा है वो राम का स्वरूप है उसमें जाकर की संभक्ति मिल जाती है पर ब्रह्म परमात्मा में एक ही हो जाते हैं तो मानव संल मिली सुर तरही अब इस प्रकार को तो सब जो वर्णन किया है क्या सार निकला कि शरीर को संबंध में फिर आ जाए शरीर के साथ साथ मधी तो गंगा जी की भी बात होने लगी थी अब फिर शरीर में जी तो आ जाइए क्योंकि मुख्य बात तो विषय प्रतिपापय शरीर भगवान की कथा है तो शरीर कहाँ से निकली और कहाँ तक गई तो कहते हैं मानस मूल ये मानसरोवर से निकली वो दूसरा मूल है और मिली सुबह गंगा जी में जाकर के मिली इस प्रकार से भगवान की कथा कहाँ से निकली जब जो, जो जो जैसे किसी राशि ने गुरु से भगवान की कथा सुनी संतोष से भगवान की कथा सुनी तो हृदय में आकर तो समानी खच्छी हुई तो बना से मानसरोना कथा निकली और फिर कथा निकल करके पहुंची कहाँ कई भक्ति को प्राप्त करा दी जब भक्ति गंगा जी मिल गयी तो ये जैसे की सरय नदी कहा से निकलती कहाँ चल जाती है इसी प्रकार से भगवान की कथा कहाँ से निकलती है इसको देखो और कहाँ तक व्यक्ति को ले जाती है वो को देखो इन दोनों का वर्णन हो गया तो मानस मूल्य मिली शुरू कर ही और सुनत सुजन मन पावन करही ही और सुनत मन इस कथा को सुनने से मन को पवित्र करने वाली जो सज्जन लोग हैं वो प्रेम पूर्वक इस कथा को सुने सज्जन उन लोगों के लिए बोल दिया जो चार प्रकार के श्रोताओं की बात कही थी तो अंतिम चौथे प्रकार के जो है जिनको की राम की भगवान की कथा से कोई बाधा बीच में नहीं पड़ती और शांत होकर जब कथा सुनते हैं उस तो समय भी वो कथा सुन सकते हैं उनका मन विक्षेप आदि नहीं करता अशांति उत्पन्न नहीं करता ऐसे कथा सुनने वाले जो चीजें है वो सुजन है तो ऐसे सुजन लोगों को ये कथा सुन करके क्या करती है पावन करेगी उनके हृदय को पवित्र कर देती सरयू नदी रूपी जो भगवान की कथा है उसकी महिमा हो गई। अभी बताते हैं कि देखो इस नदी के और रूपक मिलाते हैं, जैसे सरयू के किनारे किनारे और भी बहुत से बाग बगीचे हैं। किसी प्रकार से इस कथा के साथ भी बाग बगीचे क्या हैं? तो बीच बिच कथा बिचर्वे धागा जन सरतीगा जैसे सरिती नदी के किनारे किनारे जैसे बाग बगीचे हों इसी प्रकार से इस कथा के जो भगवान की कथा है इसके साथ साथ अन्य कथाएं भी चलती हैं बीच बीच में और कथा आ जाती है तो वो कथाएं जो हैं वो ये नदी के किनारे के बाल बगीचों की तरह है और सरयू नदी तो की कथा तो बहती चली जाती चलती रहती आगे बढ़ती जाती है लेकिन बाग बगीचे जो है आगे खड़े बढ़ते हैं एक जगह बगीचा जहाँ लगा है, कहां लगा है? जैसे एक कथा जहां हुई कहां हो गई और खत्म हो गई वही अब आगे वो कथा थोड़ी बढ़ेगी लेकिन सरयू तो नदी की तरह से वो बढ़ती ही रहेगी आगे चलती ही रहेगी वो रुकु दिख इसलिए दूसरी कथाएं तो बनवास की तरह से स्थायी एक जगह एक कथा आ गई अब जैसे की कई कथाएं आ गई उसमें नारायण की कथा आ गई प्रकाश धान की कथा आ गई जय विजय की कथा आ गई इस की कथाएं आ गई ये तो मानो जो है जहाँ आ गई वहाँ गई बस उसके बाद में फिर ये कथाएं अब उसके बाद अयोध्या आगे चला है ऐसी चलती नहीं है लेकिन सरयू नदी जो है सत्या हुई आगे बढ़ती चली जाती तो है तो इसका दोनों मंत्र है इसलिए इनको तो कह दिया ये बाग बगीचों की तरह से ये सब दाग कथाएं है बन और बाघ की तरह अब देखेंगे पिछली जगह मानक्रोवर के, के आस जो थे वहाँ पर भी बाघ थे और बम थे लेकिन वहाँ बगीचे भी थे मानसरोवर के चारों तरफ लेकिन यहाँ सरीम नदी के किनारे बन है और बाघ है लेकिन बगीचे नहीं ये जैसा मानसरोवर के चारों तरफ लोग रहने वाले संत लोग बात करते थे तो उन्होंने बगीचे भी लगा रखते थे यहाँ पर जो है ये है जो किनारे सनी नदी बैठी उसे तो किनारे बनरबाजी जल की धारा जहाँ से बहना शुरू होती से निकलती है तो देखते तो है जिस मानसरोवर से श्री निकली तो मानसरोवर में शंकर जी पार्वती भी है वही पर तो कथा वही से शुरू होती मानसरोवर से भी कथा शुरू होती तो पहली कथा का क्या कथा कौन सी है पहले तो सती का शरीर त्याग करना उनका मोह और उसके बाद पार्वती को जन्म लेना उनका तपस्या करना फिर शंकर जी ऐसी तो उनका विवाह होना ये कथा वहाँ प्रारंभ होती है जब शंकर जी की बरात जाती है तो उसमें शंकर जी के जितने गण लोग हैं वो भी सब साथ जाते हैं तो गण लोग कहते हैं वो तो कथा जब आगे आएगी तो देखेंगे किसी किसी के कोई मुखा ही नहीं है किसी के बहुत है किसी का शरीर बहुत बड़ा है किसी का शरीर बहुत छोटा है किसी के हाथ का हैं किसी के सीधे हैं किसी के लम्बे हैं किसी के मोटे हैं, किसी का पेट भरा है किसी का मुँह बढ़ा है किसी, है, किसी, है, किसी, है, किसी, है, किसी के इस प्रकार के तरह तरह के विचित्र विचित्र रूप डाले जो सबके सब भूत प्रेत जैसे सबके सब तो उनके बराती हैं सुंदर जी के तो जैसे वो बराती हैं, तो ऐसे यहाँ पर क्या है तो महेश विवाह बराती तो वह क्या है से जलसर अग्णित इस नदी के अगणित जलसर जलचर के समय जलचर में पानी में बात करने वाले मगर वगैरह है कशुए वगैरह जैसे ये बलकर है ये सबके प्रश्न बात करने वाले ये शंकर जी की बरात के लिए तो शंकर जी की बरात कह करके ये कथा जो भगवान के प्रारम्भ होती है तो भगवान शंकर जी की कथा शुरू होती है और वही कथा कर आगे करके संगत की कथा फिर पार्वती जी जब भगवान से पूछती है भगवान राम के विषय में तो वही फिर भगवान राम की कथा का रूप धारण कर लेती है इस प्रकार की आगे कथा रखी जाती है इसलिए भगवान की कथा जी पहले शंकर पार्वती जी की कथा और हैं जैसे विचार करें तो ऐसा क्यों आवश्यक है कि शंकर जी और पार्वती जी श्रद्धा विश्वास रूप है तो पहले श्रद्धा चाहिए विश्वास चाहिए सब कथा आगे बढ़ेगी बिना श्रद्धा विश्वास के आगे कथा बढ़ेगी इसलिए कथा के मूल्य में ये और भगवान की जो कथा है वो भगवान की सुंदर स्थिति के परमात्मा क्या है उनका स्वरूप क्या है उनकी महिमा क्या है ये सब उनकी कथा है तो पहले श्रद्धा फिर विश्वास और फिर परमात्मा की महिमा ये क्रम है इसलिए पहले तो महेश विवाह बराती एक जल्सरे अग्नि ऐसी बहुत और रघुवर जन्म आनंद बताई अब उसके बाद में तो भगवान का अवतरण होता है अवतार लेकर के फिर अवतार लेने पर जब उनका जन्म हुआ तब अयोध्या में जन्मोत्सव मनाया जाने लगा बधाई होने लगी बाजा बजने लगे सब आनंदित हो गए ये सब कथा में तो प्रकार से आएगा और इसमें शरीर में ये सत्या है कि भवर तरंग मनोवर्ताई और तो ही नदी में धवरे हैं और तरंगे हैं ये उसके समान है क्यूँकी तिरंगित होना जिसे कोई आनंदित होगा तो कहते भाई आनंद की तरंग में है। तो आनंद एक प्रकार का तरंग है इसलिए सरयू में जो तरंगे है वो इधर कथा में आनंद और बधाई की तरह ही है और उस समय हैं है के माने जैसे नाचना हो धमर पड़ती है तुम तो कोई नाचता तो कैसे नाचता है जैसे धमर की तरह से नाच रहा हो ऐसे उदाहरण आयानी हो गए नाचते नाचते कारण तो ऐसे कर जैसे धंवर घूमती है कैसे तो तो बधाई हुई तो उस समय नाच रहे लोग बधाई के समय नाचते हैं आनंद भी है और बधाई भी तो ये दोनों की जो कथा में जैसे आते हैं कैसे जल में ंग और धनर की तरफ इसके बाद में प्रिये चारों भाई प्र बड़े होते हैं और फिर धाम लीलाएं होती है चारो भाइयों के जो बाल चरित्र हैं वे बनज है और विपुल बहुरंग बहुत से विपुले कमल है तो चार भाई चार कमल की तरह समझ है तो और फिर चारे भाइयों का खेलना उनका आनंद तो भी भी तो वो भी संजय कुछ कमलों की सुगंध है इस प्रकार तो हो जाते हैं लेकिन जहाँ कमल होगा तहा भौर भी बताने पड़ेंगे भ्रमर भी कहना चाहिए मकरंद के लिए तो वहाँ पर भ्रमर क्या हो जाते हैं फिर महाराज दशरथ और रानिया कौशल्या तो आदि रानिया ये सब भ्रमर है भगवान राम की लीलाए चारे भाइयों की लीलाएं होती तो महाराज दशरथ उनको देखते हैं सब उनको देखती हैं, तो ऐसे देखती है कि तो धमर भर की तरह हो तो तो रानी परजन सुक और तो नभकर बार विहंग जैसे जैसे शरीर में तो निकल आये हूँ कमल और कमल के ऊपर धनौर मरवा रहे हैं इस प्रकार से राम कथा में फिर भगवान की बाल लीलाएँ होती है और बाल लीलाओं को महाराज दशरथ और कौशल्या इत्यादि देखती है ये सब इनके ये महाराज दशरथ और रानी नहीं उनके पोण्य मधुकर है महाराज दशरथ के पुण्य मधुकर है महाराज इनके कौशल्या रानी के उनके उनके जो पुण्य जो है वो मधुकर के समान है इसी प्रकार से परिजन के शुक्र जो है वो अयोध्यावासी जो लोग हैं उनके जो पुण्य या ऊर्जा है वो बार विभंग के समान मार के मने जल बात करने वाले जो सक्षी तरह तरह के जल में रहने वाले पक्षी हंस आदि पक्षी हैं या बगले आदि है या और दूसरे प्रकार के पक्षी पंदु आदि हैं, ये सब जो जलों में रहने वाले पक्षी हैं उनको उनकी वो भी कुने के रूप है तो तीन प्रकार के कौन सबसे ज्यादा पर्ण जो है और रानी के महाराज दशरथ के और सद रानियों के पुण्य सबसे ज्यादा क्योंकि वो घर में रहते हैं उनके भगवान की बाल मिलाए जिंदात बी खा करते अयोध्या वासी जो वो है उनके सुन थोड़े कम है तो वो महल से बाहर अयोध्या में रहते हैं लेकिन अयोध्या से आकर के फिर वहां पर वो भगवान की लीलाएं बाल लीलाएं देखते रहते हैं और फिर भगवान सब बड़े होते हैं तो घर से बाहर निकल करके भी नगर में भी उनकी लीलाए होने लगती हैं तब तो फिर अयोध्या वासी भी लीलाएं देखते हैं से बता दिया इस प्रकार तो देखो ये सब इनकी सुन रही है ये भी इनको ये कथा इस प्रकार से पहले भगवान शंकर ये पार्वती जी के गवाह के प्रारंभ हुई जब भगवान राम का जन्म हुआ तब उनकी बाल लीला और लीला के आगे कथा के जो मुख्य मुख्य मत्त प्रसंग हैं, उनका वर्णन कर देते हैं आगे और देखिए से सुहाई, चरिताई, नदी नाव था सुहायी चरित सुवनिषवि नदीनाव प्रश्नने काशल तरस विवेका सुने अकथ तरस तरई के समाज गोरधार दृणा थानी घाट सुभद्र रादानी सानुज राम दिवाह छाहू शुभ शुभ मज सुखद सबताहू र संई सुकृति मन मुदित नहाई राम कि नित मंगल साजा परब योग जन दुरे समाजा साई जुमत के कवि तेरी सुफल दिपति घने सम समितो तात सब भरत चरित जाग तेज की की बलो की जय जय जय पवन भाई सब संतन पहले हो गया भगवान की राम जी का पहले होना उनका जन्म हो गया और उसके बाद काल्ली लाइन हो गई अब वालीनाएं पूरी होने के बाद में फिर क्या होता है कि विश्वामित्री आ जाते हैं भगवान राम और लक्ष्मण जी को जाते हैं तो फिर और कथा दीपी नहीं बताते हैं क्योंकि जो उसको स्वभाव इत्यादि को मारना था वो युद्ध की बात पहले कर चुके हैं सोन नदी की तरह से इसलिए विश्वामित्री जी का आना और फिर इनका निषाचनों को मारना वो कथा छोड़ देते हैं कथा लेते हैं कि फिर वहाँ से फिर जनकपुरी चले जाते हैं भगवान राम लक्ष्मण जी, लक्ष्मणपुरी और फिर वहाँ पर उनका पिताजी से विवाह होता है तो विवाह की घटना प्रमुख घटना है तो उसकी तुलना जो है ज्यादा विस्तार से करते हैं, है दोनों तरफ इधर की नदी में क्या क्या है हरी नदी में और इधर कथा में क्या क्या है उन दोनों की तुलना जरा विस्तार से वहाँ पद हो कहते सूर्य कथा से फिर तो उसके बाद में सीता जी के सौंदर्य की कथा सुंदर कथा आती है सोभाग्य कथा में सुंदर कथा सुंदर कथा के माने जब भगवान राम जनकपुरी में जाते हैं और वहाँ विवाह होता है तो बड़ा आनंद मंगल रहता है खुद घर में बड़ा उत्साह है खूब सजावट होती है फिर खूब सब बड़ी प्रसन्नता होती है ज्योता लोग भी विवाह देखने आते है तो समय का वो बड़ा मंगल में आनंद में वो अवसर है इसलिए सुंदर कथा करके बताया सीता जी की स्वयं की कथा सुंदर कथा है। ये सीता जी के विवाह की कथा नहीं स्वयंबर की कथा है स्वयंबर शब्द करके बोल दिया ये भी माने पर धनुष यज्ञ होता है धनुष रखा जाता है मैदान में या चौरा देगा, देगा उसके साथ में सीताजी का बुझा कर दिया जाए शक्तशाली सीताजी शक्तशाली तो होना चाहिए जो तो हाँ सीता जी को अपने तो दूसरा कोई ऐसा होना चाहिए उठा लेकर दूरी भी करा दे तो हम यह मान लें कि सीताजी को ज्यादा शक्तशाली यहाँ जनक जी ने देखा कि शंकर जी का धनुष वहाँ रखा हुआ है जनित जी के साथ कर वहां पर तो कभी कभी सफाई सफाई करने की जरूरत पड़ती थी तो धनुष को एक उठाकर खा करके रख कर मखी दूर नीचे जम गई झाड़ू आलू लगानी हो तो धनुष बाएं हाथ उठा लिया और तो नीचे से कपले से या झाड़ू से नीचे साफ कर लिया धरलिया से तो उनको बाएं हाथ उठाने और में कोई तकलीफ नहीं होती लेकिन और कोई उठा तो उठाई नहीं उस बात तो इससे मैंने सीता जी, जी तो तो की भविष्य आदत थी धन्य उठानेकर विवाह करने के लिए तो ऐसा चाहिए जनक जी ने तो प्रतिज्ञा तो तो कि भाई सीताजी उसी को अपना बल सुनेगी जो धनुष को उठा दे और इसके ऊपर पतार करा दे अब दूरी कराने के लिए धनुष को झुकाना पड़ेगा पहले उठा रहे सीताजी की तरफ और उसके बाद जब तक उसको झुकावे तो तब तक दूरी करेगी इसके ऊपर दूरी एकदम तने तने चल जाएगी इसलिए जब वो तो उसको दूरी कराने के लिए प्रतिज्ञा की जी इतना काम और ज्यादा करे तो उसको मानिए कि सीताजी से ज्यादा शक्तिशाली है तो सीताजी फिर उसको महारा पहला देंगे उसका विवाह हो जाए, इसलिए स्वयं जी कता है सहमर वर उत्तर होता है जबकि जिस्टा की दुबा इस लड़की का होना हो और उसको दूध सौंदर्य यश की शक्ति त्याग का लोग भर में बहुत उसका प्रचार हो जाए और फिर ये हो कि उससे ज्यादा कोई और गुणवान वर्ग हो तब उसका विवाह होगा तो ऐसी समस्या जब आती तब तो स्वयं होता है जी? और जब जब लड़की में ऐसी कोई योग्यता क्षमता नहीं तो तो तो पही पही है तो स्वयं आएगा आयोजन और जब आप कहीं कहीं लड़कियों को ढूंढता करता है कहीं लड़की उससे विवाह कर देता है लेकिन स्वयंवर की जरूरत जब पड़े ही जबकि अब जो लड़की है उससे भी ज्यादा गुणवान शक्तकाली हो। तो, तो गुना हो उसके लिए तो स्वयं की कथा हो तो इसलिए स्वयंबर के लिए सब आजाओं को तो इसलिए बुलाया गया कि आओ भाई सब लोग सत्य हो अपनी अपनी शक्ति दिखाओ सीताजी से किसकी ज्यादा शक्ति है, तो विवाह हो जाएगा इसके पहले जो वो कहते हैं कि बारह सौ इत्यादि ब्राह्मण आदि आकर के जन जनक जी के ऊपर आचना कर चुके थे और ये हुआ था कि हम तो सिर्फ का विवाह हम कर ले जाएंगे रसी जाएंगे हम तो जनक जी का इनसे युद्ध हो चुका था और उनको सबको जनक जी ने भगा दिया तो ये सब हार गए और ये इस समय जब फिर जब इस प्रकार विवाह की बात आई तो सबको निमंत्रण भेजा गया कि आप आओ सब लोग और इस प्रकार की हमने प्रतिज्ञा की इसको पूरा करो सब विवाह होगा निर्णय उर्णय तो नहीं होगा तो ये स्वयं की कथा आती है तब कहते स्वयंबर कथा से आई और फिर चरित्र स्वभावन को सब छवि ये जो स्वयंबर की कथा है वो सरयू नदी की जो सरिता है उसकी सहामी छवी के समान शरीर के किनारे खड़े होकर के देखो कैसी सुंदर लगाती हुई धारा ऐसी चली जा रही है दूसरी तरफ का विकास दिखाई दे रहा है किनारे के ऊपर लम बाग दिखाई दे रहे हैं। ऐसी सुंदर छवि जो नदी की है वो मानो सीता जी के स्वयंबर की कथा है दोनों की तुलना इस प्रकार सुंदर ये कथा भी है और उधर जो है सरयू नदी की छल भी कहती है छव छाई है मैंने दोनों में सहाय दोनों सुंदर हैं, दोनों स्वताओं से और कहते हैं नदी नाव तक प्रश्न ने कहा अब स्वयंबर में क्या होता है कि प्रश्न होते हैं और उत्तर होते हैं उत्तर होते रहते हैं उत्तर मैंने जनक जी जैसे पूछते रहते हैं कि लोग कहाँ पहां कहाँ से आए हैं राजा लोग तो राजा लोग बताते हैं उनके राजा लोगों के साथ में जो होते हैं वो कहते हैं ये राजा साथ काय में है तो जनक जी उनको बैठाने की व्यवस्था करते हैं दूसरे राजा लोग बताते हैं कि हम मनुष्य जिस धाम से आए हैं उनको बैठने की व्यवस्था होती रहती है फिर राजा लोग जनक जी से पूछते हैं कि आपने क्या प्रतिज्ञा रखी है पर जनक जी कर अपनी प्रतिज्ञा बताते हैं इस प्रकार से ये प्रश्नोत्तर होते रहते हैं हाँ तो ये प्रश्नोत्तर जो है उसमें जो हो रहे हैं स्वयं में इन प्रश्नोत्तरों को वहाँ तक ले जाओ जहाँ पर कि लक्ष्मण जी प्रश्न करते हैं और परशुराम जी उत्तर देते हैं परशुराम जी प्रश्न करते हैं तो लक्ष्मण जी उत्तर देते हैं राजा लोग उत्तर देते हैं तो वहाँ पर उस कथा में ये प्रश्नोत्तर खुद चलता है और इतना नहीं उस कथा को देते जब भगवान राम जनकपुरी में पहुंचे तो उन्होंने गुरु जी से पूछा विश्वामित्री ऐसी कि लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते हैं तो इनको दिखा लाओ तो लक्ष्मण जी को लेकर के जब भगवान राम जनकपुरी में घूमते हैं तो वहाँ पर जहाँ कोई भी उनको देखता है वही एक दूसरे पूछता है ये कौन है ये कौन है तो वो सब पूछते है तो दूसरे दूसरे लोग ये जानते है अब वो ये कहते हैं की कल तुमने तो सुना नहीं की उनके विश्व मित्री के साथ जो लड़के आए है वो राजकुमार है वही ऐसे करके उसका प्रश्न भी होते जाते हैं उत्तर भी होते जाते हैं कृषि पूछता की राजकुमार के पुत्र हैं तब तो कहते भाई हमें तो नहीं मालूम, तो दूसरा कोई बताता तुमको नहीं मालूम कि नयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र है तो ऐसे करके जनकपुरी में उत्तर चलता रहता है तो और उनका कथा जो है इस प्रकार से आगे बढ़ती रहती है लेकिन तो जब वहाँ धनुष टूटने की बात आती है और ये यज्ञशाला में जब बैठे होते हैं तब भी प्रश्नोत्तर हो रहे होते हैं कमतापुर में वहां ज्यादातर महल खिड़कियां हैं उनकी धरोखंड बैठी हुई स्त्रियां देख रही हैं वहां से वो भी कुछ करती हैं कहती है कि देखो स्टेट के राजा लोग आए और किसी ने धनुष नहीं तोड़ा तो एक तो दूसरे से पूछती क्या सीता जी बिना ब्याह रह जायेंगे क्या तो दूसरा कहती बासा तो कैसे हो जाएगा बिना ब्याह जाए कैसे रह जायेंगी तो दूसरा पर उत्तर देता है तो ये सब वहाँ पर जो प्रश्नोत्तर चलते रहते हैं तो देखो सब तथा सर में प्रश्नोत्तर खुलता तो ये प्रश्नोत्तर क्या है ये यहाँ पर प्रश्नोत्तर है श्री में और उसमें वहाँ नदी है क्या है नदी में नाव हैं और तो केवट है उनके नाव को चलाने वाले ये प्रश्न उत्तर की तरह है। तो कहते कहते नदी नाव फट प्रश्न का? नदी में जो नावे हैं, वो इस कथा के हैं। प्रश्न है बहुत तो सुंदर प्रश्न है अच्छे कुशल प्रश्न और केवट कुशल उतर सही था और जो नदी में नाव चलाने वाले जो है वो केवट थे कैसे यहाँ पर जो उत्तर है ये उत्तर मानो केवल की तरफ और अगर कोई नाव नाव तो हो और उसके ऊपर बैठा हुआ केवल चलाने वाला ना हो तो नाव बह जाए डूब जाए अगर इसी प्रकार से प्रश्न करने वाले तो प्रश्न करने वाले हो, लेकिन उत्तर देने वाला समाधान ना हो तो प्रश्न बिना उत्तर के रह जाए मनो तो प्रश्न को डूबने ना पा रहे इसलिए उसका उत्तर मिलना चाहिए तो उत्तर देने वाले भी कुशल उत्तर देने वाले पर उसने ये सबके सब मिलते हैं तो रानियों के समाज में जब एक प्रश्न पूछा है तो सुनैना जब पूछते हैं कि क्या होगा कि हमारी पुत्री का दिना जारी रह जाएगी तब उनकी सुखियां जो कहती है कि अरे राजकुमार जो बैठे हुए हैं इन्होंने तो अभी कुछ किया नहीं है अभी देखना तो ये तो राजकुमार इतने छोटे छोटे लाभमानों पढ़ते हैं सब तो कहते हैं कि छोटे न समझो इनको ये बड़े शक्तिशाली हैं फिर उदाहरण देते हैं कि देखो जैसे हाथी का अंकुश हाथी इतना भारी होता है और अंकुशा छोटा सा होता लेकिन अंकुश हाथी को वशन कर लेता इसी प्रकार से छोटे जरूर है लेकिन बड़े शक्तिशाली ऐसे इनको समझा देते सर सभ्य को ऐसी कुशंतापूर्वक तो उनको समझा देना तो उनका प्रश्न और उनकी शंकाएं उनकी समाधान हो जाती है ये सब इस प्रकार चलता है ये तो इनका सतत इंतजार बताते हैं ये नाव और केवट की तरह से प्रश्न और एकता और तो सुने अनुकथन परस्पर हो कथित समाज सोश हो अब कहते कोई नाव के केवटे सो गए हैं नाव खाली तो बह रही क्या नहीं नाव ऊपर पर पे बैठे हुए हैं लोग बार यात्री लोग भी बैठे हुए हैं की जैसे नाव में यात्री हों तो ऐसी इस कथा में क्या आई है कि प्रश्न और उत्तर तो ये हो गए लेकिन प्रश्न और उत्तर के बाद में अनुकथन होता एक प्रश्न सुन लिया एक उत्तर सुन लिया उसके बाद लोग बार लो बातचीत करते हैं की भाई तो उत्तर तो बिल्कुल ठीक ऐसा ही बात ऐसे ही है लेकिन हमको संदेह ऐसा होता है हो सकता है ऐसा ऐसा न हुआ तो अनुमान ही तो है ना? तो दूसरा कहता है ये अनुमान नहीं है ये यथार्थ बात है ऐसे ही होगा ये अनुकथन हो रहा है उसके बाद में तो कभी तो हैं ये अनुकथन क्या है लोगों के ये मानो ना हो बैठे हुए यात्री उनकी तुलना कर लोगों को तो सुन अनुकथन तरस्कर होगी समाज सोह कर सोही कहते ये सफित समाज कथित समाज मानी जो नाव में बैठ करके आर पार जाने के लिए यात्रा कर रहे हैं वो कथित समाज है कसो तो तरसोई इस प्रकार से नदी जो है नदी की शोभा नाव से भी है नदी की शोभा यात्रियों से भी है जब नाव में बैठे हुए यात्री लोग नदी के पास जा रहे हैं तो नदी और सुंदर दिखाई देती है जैसो तो ये नदी की सब सुंदरता है और घोर घर घर नेशानी आकर उसी में जो है वो घर कौन है परेशान भी है हाँ? परशुराम जी परिश्राम जी का रिसाना रिसान परशुराम जी क्रोध करते हैं तो क्रोध के सामने रिसाना शब्द किसी आते करिए रिसाना के मान्य है कि थोड़ा तो रिसाना माइक शब्द ज्यादा कठोर नहीं क्रोध करना तो खराब है लेकिन रिसाना उतना खराब नहीं है रिसाने में बस यही जाओ व्यक्त होते हैं कि हमें ये बात अच्छी नहीं लगती ऐसे तो व्यक्ति बोलता है लेकिन किसी जिससे बोलता है उसका अहित नहीं चाहता उसका हित कहा करके जब कोई भी क्रोध करता कर। तो है तो रिशाना कहते कहते हैं की सिर्फ भवनाथ आ करके रिसाते हैं किस बात तो के रिसाते हैं कि तुमने तो हमारा धन तोड़ दिया हमारे संकल्प का तुमने धंस तोड़ दिया, है इस बात के रिसाते हैं? तो उनका तो तो रिसाना कैसा है जैसे नदी में घोर धार नदी के बीच धारा बहुत दूर जिसमें फूस धारा बह रही हो और जिसमें नदी को पार कर नाव को पार करना मुश्किल पड़े और जो तैरने वाले हैं उसको भी पार करना जिनको भी तो मुश्किल पड़े ऐसी धार बड़ी प्रबल धारा जो होती है जैसे नदी की वैसे ही इधर परशुराम जी का रिसाना जब परशुराम आगे रिसाने लगे तो मानो अब नदी को तो पार करना मुश्किल पड़ रहा है तो फिर कहते हैं कि घाट के बदले राम बरबानी अब उसमें जो है अब धारा में कौन स्नान करे तो भगवान राम ने अपनी सुंदर बाणी से घाट बांध लिया जैसे नदी में घाट बनाओ घाट तो में जाकर के आराम से चीरे से करते चले जाओ पानी तक पानी में लो घाट में ऐसे भगवान की वाणी जो उस नदी के घाट के समान तो भगवान जो बोलते हैं, वो तो बड़ा कल्याणकारी बोलते है मधुर बोलते हैं और श्राम को विस्तृत नहीं करते और लोगों के लिए बेहदकारी वाणी होती है ऐसी भगवान बोलते हैं तो भगवान की बाणी जो उस नदी के घाट के समान अब कहते स्वामी जो राम विवाह उठा हुई तो परशुराम जी की बात खत्म हो गई। उसके बाद भी सब जितने राजा लोगों को समाज का वो भी सब भाग लिया परशुराम जी संतुष्ट होकर के चले गए उसके बाद भगवान राम का और सीता जी का विवाह होता।, तो होता है तो अभी तक जो कथा थी स्वयंबर कथा सुबह की कथा चल रही अब स्वयं के बाद विवाह होता है तो विवाह कब होता है जब राजा जनक ने अयोध्यापुरी महाराज दर्शक के साथ संदेश भेजा और महाराज दर्शन भारत लेकर के जनकपुर में आ गए तब भगवान राम और सीता जी का फिर विवाह होता है अब ये विवाह सुनो स्वामी जो राम दबाव साहू तो भगवान राम ही विवाह तो नहीं होता स्वामी मे लक्ष्मण के साथ भी नहीं भरत भी है शत्रुघ्न भी है लक्ष्मण जी भी है इन सबका चारों भाइयों के विवाह उस है इसलिए कहते हैं स्वामी जो राम दबाव उठा तो बड़ा बड़े उत्साह के साथ दवाह होता है और उसका उसका उत्साह उसकी उमंग सबको सुख देने वाली वहां पर हुई सबको सुख देने वाली इतनी सुख देने वाली हुई वो उमंग कि जितना भगवान राम का राज्य से राज्य राज्यभिषेको तो वो भी मिलगा उस राजाभिषेक में जब भगवान राम का राज्य राज्याभिषेक हुआ उस समय महाराज जनक महाराज दशरथी अनुपस्थित लोगों को शुभ मंत्र बोले जा रहे थे शुभ माला पहनाई जा रही थी सब लोग इस प्रकार से भगवान राम का राज्यभिषेक कर रहे थे लेकिन महारानियां भी ठीक थी तो सीधे आ रही उनको महाराज दत्त याद नहीं आ रही थी अगर वो होते उनके सामने ये हुआ तो उनके साथ अच्छा होता लेकिन वो जो उधर थोड़ी सी बात कटक रही थी यहाँ में तो यहाँ पर तो महाराज दत्तर भी है जनक जी भी है विवाह भी हो रहा है और सबके सो जो है सबके खली हो रहे हैं सब आनंदित है मज है सबके साथ किसी में कभी किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं है आनंद इसलिए कहते उम्र सुखद सबका हु उम्र सब लोग आनंद नहीं सुन कहा सुनत हर सही पुलकाही कहते हैं सब लोग आपस में कहते हैं सुनते हैं हर्षित होते हैं पुल के बोलते हैं। ये सब ये जब पुलकावली इत्यादि है एक दूसरे से बातचीत है कहना सुनना है ये सब मन मुदित न ही की नदी के घाट के ऊपर स्नान करने वाले आए हो और उसमें पानी में मोटर करके खूब झमाझम रोसी लगा रहे और तो खुद आनंद ले रहे हैं स्नान करने ऐसे ही आनंद इनका सबका जो है जो जो भगवान राम और सीता जी का विवाद देख रहे हैं वो सब हर्षित हो रहे हैं खुल्जित हो रहे हैं आपस में दूसरे को बताते हैं कि देखो कैसा सुंदर है जब भगवान श्री राम की बरा चलती है जनक जी के द्वार की तरफ पहुँचती है रास्ते में तो सब देवता लोग भी खंडे होते हैं संकल्पी भी आते हैं ब्रह्मा जी आते हैं इंद्री देवता आते हैं भ्रष्टता भी आते हैं ये सब आते हैं आकाश से सभी देखते हैं की बरात जा रही है भगवान श्री राम जी की बरात जा रही है भगवान श्री राम जी थोड़े लोग बैठे दो चले जा रहे हैं और भाई जी खुले भी हुए चले जा रहे हैं ये सब देखते हैं तो फिर ब्रह्मा जी कहते हैं की बाहर इतना सुंदर मगर हुआ है ये तो सजा किया हमारी सृष्टि का तो कोई भाग है नहीं। हमने तो कभी उस प्रकार की सृष्टि बनाई हुई तो हमें इतनी सुंदर हो तो शंकर जी कहते तुम्हारी बुद्धि को तो क्या हो गया ये टोई लेके तुम्हारी सृष्टि बातें छोड़े है ये तो प्रम्भ परमात्मा भगवान राम है उन्होंने अवतार लिया है पिताजी हैं उनकी तुमकी की संरचना है ये तुम्हारी रचना यहाँ कोई नहीं है तो आपस में कहना सुनना आपस में जो देवताओं इत्यादि है वह सब होना हर्षित होना चाहिए ये मानो उसने जो स्नान करने वाले नदी जो उसके समान है उसे तुलना करिए उनको अब ये विवाह हो गया अब विवाह हो गया भारत में अयोध्या आ गई अयोध्या में आ गई फिर वहाँ की रानिया इत्यादि हैं उन रानियों ने भी पिताजी को देखा और छपियों को देखा महाराज दशरथ ने सब वहाँ की जिसका विवाह हुआ था उसको ऐसे वर्णन किया जैसे भारत को वर्णन करो ऐसे वर्णन कर जैसे जो राजा जो राजाओं के दरबार में फाठ बोलते हैं ऐसे महाराज दशरथ जन वो रानियों के सामने उनके भगवान राम की सीता जी की दरबार की सारी कथा तो सुनाई उसके बाद में दस बारह सालों व्यतीत हो गए विवाह के बाद फिर क्या हुआ तो क्या महाराज दशरथ ने फिर एक बार ऐसा अभिषेक किया सोचा की भगवान राम का राज्यभिषेक कर दिया जाए तो बशिष्ठ जी के साथ गए बशिष ने कहा कि हाँ बहुत सुंदर महुल है जब तक उनका अभिषेक कर दो तभी सुंदर महोदय जब आकर महाराज दशर जी उनके विवाह उनके बैठाने की तैयारी करने लगे तो कहते राम चलक ही मंगल साजा तो भगवान तो राम का सलक करने के लिए, साथ सजने लिए।, लिए।, सजने लिए। मंगल सजने लगा मंगल सजने लगा के नगर सजने लगा और फिर मंत्री से कहा तो मंत्री लोग जल इकट्ठा करने लगे और सब पूजन सामग्री करने लगे तो ये सब राजल की सामग्री खत्ती होना ये कहते सर्व जोर जुड़े समाजा ऐसे है जबकि कभी कभी फर्क पड़ता है तब तो सलियों के किनारे बहुत दूर दूर के लोग आ करके इकट्ठे होते हैं फिर मेला लगता है फिर दुकानदार भी आते हैं तरह तरह की चीजें जीवन हैं। फिर बहुत से लोग मेला में से सामग्री खींचते भी हैं, सरयू में स्नान भी करते हैं मंदिरों तो में दर्शन करते हैं इस प्रकार जाते हैं फिर जैसे समाज जुड़ा हुआ हो और उसमें से संत महात्मा भी आते हैं व्यस्त लोग भी आते हैं तरह तरह के समाज आते हैं तो पर्व जो मन पर्व और युग करने पर इस प्रकार से जब जुड़े समाज आप जैसे समाज जुड़े इस प्रकार से ये राष्ट्र की तैयारी होने लगी रात कल की तैयारी होने लगी वो तो ठीक है लेकिन उसी के बाद क्या हुआ कि अपने कैसे गाई चमत् आप देखो जैसे घाट पर स्नान करने को ही जाए और तो घाट के ऊपर यहाँ पर पक्का घाट हो सीढ़ी के ऊपर यहाँ पर चल रही हो और जैसे काई के ऊपर पैर रखो तो क्या हो झपट गए पानी जग ले लगे ऐसी दिखा कर भगवान राम का राजा विषय की तैयारी हो रही है कहीं कहीं की दुर्ग दुर्ब भी वो बन गई का ही बन गई कहीं कहीं ने बरदान मांगने लगा श्री भरत जी का राजा विषेष भगवान राम बनने जाए इस प्रकार के उसका वरदान मानना गुरुद्धी का परिणाम था तो काई लगते। और हुआ। मैंने घास के ऊंचकर का लिया की महाराज दशर को तो भी करीब छोड़ना पड़ा उसी विपत्ति ऐसी विपत्ति आ गई भगवान राम को बन जाना पड़ा ये सारी विपत्तिया घाट के ऊपर रखटने के समान किया रखट गए पानी जाग गए तो पानी निकलेंगे तो कोई तो डूब जाएंगे। महाराज दशक तो डूब ही गए और, और जो बच्चे भगवान राम पहुंचे तो बन में पहुंचे और रानिया और बगैर बाकी हुई जब तो भरत दिन ने उनको तो सबसे तो बाकी को तो बताया जब तक भरत नहीं आए आए तब तक तो महाराज दशक डूब बाकी दूसरे लोग जो थे उनको सब गिरा हुआ काम भरत जी ने आकर के दिवला का तरीके समन अमित सब है भरत चरित्र जग का जो चरित्र है वो जप की तरह से, जैसे किसी को विपत्ति जीवन में आ गए क्या करना चाहिए जप यज्ञ करना चाहिए जप यज्ञ करने से विपत्तियां दूर होती ऐसे यहाँ पर क्या हुआ कि भरत जी का जो चरित्र है वो जप की तरह ऐसी सिद्ध हुआ और विपत्तियाँ उसी कारण भरत जी के चरित्र के कारण विपत्तियाँ दूर जो भाई भाई के बीच में बैमनुष उत्पन्न होने जा रहा था एक दूसरे से विरोध होने जा रहा था वो तो सब भरत जी ने आंखों को तो संभाल लिया तो कहते वरदान मांगा था वो वरदान भी बहुत कुछ सफल होते हुए भी निष्फल हो गया कैसे वरदान मांगा कि महाराज ये दशरथ इनको भरत जी को राजाभिषेक करेंगे राजा बने तो राजा बनने तो भरत जी राजा बने लेकिन बनते ही न बने इतनी राजा बने कि राज्य व्यवस्था चौदह वर्ष उन्होंने चला दी लेकिन वो राजा नहीं बने ऐसे उसको संभाला भरत जी ने ही संभाला यू रूप दिया ठीक है और उनको जैसे भरत जी आए थे तैसे बस्ती जी इत्यादानियों ने कहा इसका राज्य अभिषेक कर जो भरत जी का भरत तो जी ने राज्याभिषेक को तैयार नहीं हुए और चित्रगूट जाने को तैयार हो गए तो चित्रदूट का जाना ये सारी आई हुई विपत्ति को संभालने का प्रयास उसने सबका सब, सब समझ लिया तो उसमें धीरे धीरे करके भरत जी के यहाँ सब जाते हैं अयोध्या वासी पहुँचते हैं चित्रपुर मस्जिद में भी जाते हैं जनकपुर जनक जी भी जनकपुर से जाते हैं वहाँ जाकर के सबका सब जितना भी हो ये स्पष्ट बात हो जाती है कि इसमें भरत जी के राज्य प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं थी और भरत राज्य चाहते भी नहीं है तो यही चाहते हैं भगवान राम नहीं राज्य हों लेकिन अब तत्काल व्यवस्था चौदह वर्ष की तो ऐसी चलेगी जैसा बरदान उसी प्रकार से चलेगा कितने दिनों तक देवताओं का काम भी पूरा हो जाएगा ऐसा समझकर करके भगवान राम जो वो हो लौट करके तो, तो भरत जी, तो जी के साथ नहीं जाते लेकिन भरत जी भगवान की प्राधुपनाएं देकर के उन्हीं को स्थापित करते हैं राजा उन्हीं को बनाते हैं और स्वयं राज्य सरकार अपने करते रहते हैं ये उनका भरत जी का आयी हुई विपत्ति को संभालना अब जैसे जी ने सारी विपत्ति को संभाल लिया शक्तिभा अपना प्यार करके उन्होंने तो अपने राज्य को छोड़ा राज्य साफ होते हुए राज्य को उन्होंने छोड़ा सभी विपत्ति बिना त्याग के इस प्रकार की विपत्तियाँ आती है तो वो दूर नहीं होती इधर देखते ऐसी विपत्ति इस चंदा नगरी में आई वहाँ भी दो भाई थे आपस में दोनों को झगड़ा हुआ ले राज्य को लेकर के लेकिन उसमें क्या हुआ एक भाई मारा गया भाई मारा गया तब सुधरी गुराजी मिला लेकिन यहां पर ऐसी कुछ बात नहीं होने पाई कि सारे भाइयों ने संक्षम बना रहा एक दूसरे का विरोध पैदा नहीं हुआ ये जो विपत्ति आई हुई जो शायद में एक दूसरे मतभेद हो जाता ये झड़ा उत्पन्न हो जाता कि हमारे साथ भाइयों उत्पन्न हो जाती वो यहां को उत्पन्न भरत जी ने नहीं होने की भरत की महिमा लंका में भी जैसे तीन भाई थे वहां रावण समकरण भीषण वहां पर भी विपत्ति आई रावण ने कि दुरबुद्ध सीता गहन करने लिया उसके बाद भगवान चांद की सेना वहां जाकर उसी की विपत्ति पहुंच गई मानते और फिर उस विपत्ति के कारण से रावण का सारा वंशन्यास हो गया जीष्ण को राज्य मिला तब तक नाम रावण रहा न कुम रहा और न उनके पुत्र रहे वो सब सहा हो गए संधीषण को लंका का मिला लेकिन यहाँ पर इस प्रकार का नहीं होना था जो तो महाराज दशरथ राम के वियोग में और बहुत ही दुखी को शर्मिंदा होकर के उन्होंने शरीर त्याग कर दिया अन्यथा बाकी कितनी विपत्ति आने वाली हो सकती थी राज्य तो के कारण से भट जी ने हित नहीं आने दी सब मसा ले उसके बाद सदावत के बाद भगवान राम भी आये उनको राज्य के दर सिंह राशन की ओर भी दिया गया कि सारा कार्य जी ने उसने सब किया भट जी की महिमा कैसे ही नहीं तो कैसे दुर्बुद्धि तो कई बनी और फिर दुर्बत्ति के कारण से आई लेकिन भट जी की सदबुद्धि ऐसी बनी तो उसने सारी विपत्ति को सबको लिया तब जगह कथा का इस बात को सिाती हैं तथा तथा व्यवहारिक जीवन की भी बातें हैं कि व्यवहारिक जीवन में बहुत सी घटनाएं दुर्घटनाएं इस प्रकार की आती रहती हैं बने बने बुद्धि के विचार के लोककार आते रहते हैं भौतिक संपत्ति या भौतिक और दूसरे कारण वो ये लोग जीवन में व्याधियाँ उत्पन्न करते रहते हैं समस्याएं जीवन में आती रहती है लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है भगवान के भक्त लोग ज्ञानी लोग ये लोग इन समस्याओं को संभाल कर याद करते हैं संभालते हैं, तो कष्ट खाते हैं तो कभी समस्याएं समझती है उस प्रकार से उपाय किए जाते हैं ये संदेश उसके द्वारा समुद्र दिखाते हैं जो कहते हैं समय उत्पाद सब भरत छत जैसी जब जाए ऐसा कहते हैं तो, तो देखो शनि अगर थल और कथन है जलमल बल काल अब नदी में देखो जलमल भी है जब बरसात आती है तो सभी नदी में पानी मेला भी हो जाता और उस पानी में और किरे और सदा जाते हैं, वहाँ पर बदले भी आते है कब्जे भी आते हैं ये भी कराते लेकिन ये सब बदले सौ जनमन के सब मानसरोवर भी थे वहाँ से ये बताया कि देखो इस मानसरोवर में जो अति खाली दिशाई बद जो बहुत दिशा लोग थे वो बदले और सौ थे ये लोग को तो वहाँ जाने की हिम्मत नहीं करते थे मैं लेकिन यहाँ सर्दी में तो फिर भाई सर्दी सर्दी में भी तो मैदान में आ गई अब ये कथा भगवान की कथा जब आती है सब जन साधारण के बीच में आती है तो लोग बाग इसको मेला भी करते रहते इसमें गलत तरह बातें भी करते रहते तो कुता के भी इसमें करते रहते हैं इस कथा को सुन के साथ नहीं रहने देते तो फिर इसमें आकर के बगल ए सब्जियों की तरह भी दी दी लोग बात इसमें आते वो भी आकर के जिसके लोगों के दुर्गुण तीन सप्ताह कखंड बीस प्रकार के बीच बीच में आता है मालिकाण्डा ने किसीदास ने बर्ण कर दिया साथ शाज दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं तो उनका वर्णन हो गया आगे चल करके फिर देखते हैं जब भगवान के सुंदर के पास पहुँचते हैं वहां पर जहाँ पर भी मिलते हैं आकर के आकर के मिलते हैं तो संतों के लक्षण पूछते हैं तो वहाँ भी भगवाना संतों के लक्षणों का वहाँ वर्णन कर देते हैं उत्तर तो कांडों का लक्षण बनता है तो जगह जगह प्रकाश का संतों का चित्रों का और कलुग के वर्णन आते रहते हैं जिसे रावण केवल शासन की कथा जब आती है तो इन का वर्णन और फलों का वर्णन ये सब बीच बीच में आता रहता है की ये मानो इस के बीच में जलमल है माने पानी की गंदगी उसमें और साथ-साथ बल्ले बलिए भी इसमें जाएंगे ता, ये सब उनका बलगम भी कथा बीच बीच में आता है इसकी तुलना के समय इस प्रकार की कथा आगे बढ़ती है अभी आप कल देखेंगे कल भी कथा जाइए तुलना करेंगे आगे संकल्प के और भी कथा रघुपति श्रीहारभी सी हृदय सुमे सत्वानुभान भक्ति गयाकाम गुरुमा श्रीरांग गौरा श्रीरांग da a yeah.